करुणा पादम् लोक ल सर्वम् सर्व नमा भगवत्द शोकैत सर्व सर्व सर्वतगुहाश् तत्सयातीत तस्म ओ भगवान उपदेश बोध इसको लेकर के भगवान प्रणित शंकराचार्य का इसके बाद तो आएगा तुम्हें वही तत्व तो उसको सीधा सीधा बहुत खराब है अच्छा के साथ अनुकूल भी होगा बहुत यही से तत्व उसको समझ जाएंगे तो हमें और कुछ आवश्यक तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे कर्म नेति है, है। एक जानने जो संसार में आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कोई जानने जो वस्तु नहीं है क्योंकि अन्य वस्तु को अगर आप ठीक से जानने जाएंगे तो आप आत्मा तक ही पहुंच जाएंगे इस प्रकार रज्जू को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व को जब हम ढूंढने जाते हैं तो हमें रज्जु ही मिलती है फिर उसी प्रकार जो मरूभूमि में दिखाई दे रहा है पानी जब तो वहाँ से पानी पीने के लिए चलते हैं कुछ सूट जाने के बाद जब तो समझ में आता है तो हमें बालू का ही दिखाई पड़ता है नहीं मिल जाता है इसी प्रकार नाम रूपात्मक जगत को निशेद कर देने का ने ने जगत को निश्चित करते होता है कि बस शेष तो बच जाते हैं उसमें है। आगे और भी बोला सर्वस्व आत्मा अहम एवं सभी का स्वरूप मैं ब्रह्म चेत विधि इस प्रकार से जोधिष्परम तत्व का बोध हो जाता है सा आत्मा सर्व समस्तों का आत्मा है आत्मा ही क्योंकि यही सर्व जो इस प्रकार जानते हैं सर्वभूत का आत्मा जीव के हमेशा तो तो हम लिए अब पशुवाच निवर्त जीवस्ित परमात्म स्वात्मा देव उपास्य मंजसा देव उपास्य देवाना पशुतात्वर्तते जी जी जी। है ना न जीव से परमात्म सा देवान पशुतात्वर्त वृहदार्थ उपनिषद में आते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पशुपालन करते हैं तो पशुपालन करने वाले व्यक्ति यदि उनका एक पशु भी खो जाता है तो वो को वस्तु प्राप्त होता है जिस प्रकार हम गाय भैंस को पालते है तो हमें उससे दूध मिलती है दूध दही मक्खन मत मट्टा उनको बेच करके पैसा मिलते है अपना अभिष्ट वस्तु प्राप्त करते हैं तो मनुष्य जैसे गाय भैंस को अपने अविष्ट वस्तु को दुहन करने के लिए पालते हैं इसी प्रकार देवता भी मनुष्य को उनकी अविष्ट वस्तु दे करके उनको अपना पशु बना के रखना चाहते हैं को आया हुआ। पशु पशु है पशु देव देवाना हो देवता के पशु बन जाते देवता उसको रक्षा करते हैं जैसे मनुष्य पशु को रक्षा करते है परंतु वो यदि आत्मा को अपने स्वरूप करके जान लेता है तो देवताओं का भी आत्मा बन जाता है फिर होता है है वो उसको देव वो मिल जाते हैं। हैं बोलते है, जीव परमात्मा यदि को स्वात्माना अंजसा। मेरा है। इस प्रकार से निश्चय कर लेता है देव उपास्य सदेवान दे, देव जिनको उपासना करते थे वो देवकता जो पशुत्व है देवता की जो अधिनता है उससे वो अधिक जाते हैं आयु हुए है प्रथम चतुर्थ ब्राह्मण के दसवा खंडिका को देखेंगे तो वहां पे लिखा है पशु देव सदेवान जैसे एकम पशु आदि प्रिय भगवती जैसे किसी भी व्यक्ति पशुपालन करने वाले व्यक्ति का यदि एक पशु भी कहीं चोरी हो जाता है, कोई खा जाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं रखता इसी प्रकार मनुष्य में देवता दे नहीं चाहते हैं कि मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करे ऐसा भी लिखा हुआ उपनिषद किसी ने तो बोला था ये जो है इसी किसी ने जान के अच्छा लिख दिया ये उपनिषद का मंत्र नहीं हो सकता जैसे भी है प्राप्त करते हैं तो देवता की पशु हम नहीं देवताओं को पशु नहीं बनाते हम जान बुझ के देवता की पशु बन के रहना चाहते क्यों हमें अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाते हैं हमारी पासना कम नहीं होती इसलिए भगवान बोलते इसका लेवल है जैसे आज आया था ना उपनिषद में जक्ष अनुरूप ही बनी आपकी स्थिति में है उस, उसके हिसाब से आपका जब मतलब निर्णय होना है यदि आप पहले से निष्काम कर्म करके आपके में मन लगता है तब फिर कर्म की आवश्यकता नहीं है फिर उपासना के द्वारा विक्षेप कम हो गया तब वेदांत से वन में आपके अधिकार है तब फिर जो है कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है कर्म क्योंकि आपके फल इच्छाई नहीं है कर्म क्यों करम करने, करने से निष्काम कर्म करने से कर्म शुद्ध होगा वो किया तो, इस तो, तो, अच्छा तो, तो इसलिए इस समय जब वेदांत तो श्रवन मन अच्छा लगता है अथवा तो मन कुछ देर कर आत्मचिंतन में लगना चाहते है तब तो उसको मा से हटा करके मैं तो पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मुझे कर्म करना चाहिए तब तो उसको फिर ये नहीं करना चाहिए तब तो उसको आत्मचिंतन नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये धर्म है ये जो में बोलते हैं वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राज्य राज पवित्रम इधम उत्तम प्रत्यक्ष अव धर्म सुसुखम करतुम ये राजविद्या है और ये राजुह अत्यंत गोपनीय तत्व है और पवित्रम इधम उत्तम सबसे पवित्र तत्व किसके साथ कोई नहीं पवित्रता अर्जुन इसको तुम अपने कर सकते करके देखो आप यदि कर्म जो ठीक से होता है जय तो भगवत तो कर्म की कम और की प्रबणता अधिक वहां पर मन लग जाता है तो निश्चित ही वास्तविक मैं हूं बोला पशुत्वाचार निवर्ते थे पहले जो उपाश देवता को पूजा करते थे उस देवता की पशुत्व की भाव से वो निकल आता है कब जी बच्च परमात्मा ना परमात्मा न सां प्रकार दो यही तो मेरा स्वरूप है यदि इस प्रकार से अनुभव कर लेते हैं फिर देवता की पशुत्व से निकल आता फिर देवता उनको कुछ नहीं करते नहीं ना देवस्या अनुभूत ईश देवता शासन नहीं कर पाते उनसे फिराकीस को इसी ज्ञान को समझाने के लिए अहम सदा सदात्मज्ञ शून्य स्न्नर्जथाबर सत्यसता न बध्यते असाता असद न बध्यते अहमें सदात्मज्ञ शून्य स्नैर्जथाबर न न है, को हो है मैं ही सदा मता में स्वरूप का ज्ञान हमेशा रहते हैं अहमे सदा परंतु क्या क्या सुन्नस्तु अन्न ही बाकी किसी के साथ मेरा कोई संबंध अन्य समस्त द्वित्व से मैं रहित जैसे आकाश जैसे आकाश आकाश का अंदर सब कुछ दिखाई देता तो है आकाश सभी से कर रहता है इसी प्रकार मैं भी ऐसा ही हूँ हमें सदा, आत्म। सदा आत्मा सदा आत्मा स्वरूप को समझने वाला मैं हूँ तो इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति सुनने अन्य सभी वस्तु तो से मैं रहित हूँ जैसे आकाश किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं है मेरा इति इति इस इस प्रकार प्रकार सत्तस के सत्त के कारण क्या होता है एवं इस से बार-बार पर -बार आत्मा, आत्मा की सत्तत और जगत की तो हो जाने असत हाता असत वस्तु को त्याग करने वाला संसार बंधन असत हाता न बद्ध थे अहम हाँ एवं सदात्म इति एवं असदाता इस प्रकार से सत्य अभिसंधि को क्या होता है उसका हाथ भी नहीं जलता राजपुरुष दंड भी नहीं लेते राजा जेल में बंद भी नहीं करते और मिथ्य अभिसन्द हाथ भी जल जाते पुलिस उसको पीटता भी है और जज उसको जेल में बंद भी कर देते हैं ऐसे चांद नहीं आएगा सत्य और मिथ्या इस प्रकार से हमेशा सत्य स्वरूप सनातन पुरुष की और मन को रख करके जागतिक है से जो मिथ्या की करके, क्या हो गया आप संसार बंधन में नहीं आएंगे भगवान आपको जेल में नहीं डालेंगे संसार जेल में नहीं डालेंगे नजाने के लिए आगे बोलते हैं परमेजे अन्न था अन्नतेदुर्ब्रह्म परे अनन्नद्विक विदुर्ब्र परमजे स्वाज अन्न दुष्ठ तेन्वे गलासा ठीक छुट्टी छुट्टी सामने अष्टमी आमनेमी हो जाए परशु अष्टमी आ, विदुर ब्रह्म परम हिजे जो जो भी अक्षरम अविदित अस्मत लोक प्रतिशत कृपण इस प्रकार भी उदाहरण तो जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर पर करके भी जो भगवान को नहीं जान के अपने स्वरूप को नहीं जान करके इस लोक को छोड़ के चले जाते हैं वो कृपण है मतलब आपके पास सामर्थ्य रहते हुए भी कृपण किस बोलते हैं जो सामर्थ्य रहते हुए भी अपने धन की उपयोग नहीं करते वो कृपण होते हैं अर्जुन भी बोला अर्जुन के बौद्धिक सामर्थ्य था कार्पण न दो स्वभाव अर्जुन बोल रहे हैं वहाँ पे रूपी दोष के द्वारा मेरा स्वभाव अपहरित हो गया हम इतना वीर है फिर भी इस समय जो है हम उसको समझ ये नहीं पा पे भगवान आप ही निश्चय करके बताओ मेरे को क्या करना है इसी प्रकार मनुष्य शरीर पा करके और जो है संसार में अन्य काम में तो मन लग गया परंतु तो आत्मचिंतन में तो भगवत चिंतन में मन नहीं लगाया अपने स्वरूप को नहीं जानकर ही इस संसार को छोड़कर यदि हमको जाना पड़ता है तो मैं भगवत शास्त्र ने उनको कृपाण कहा कृपा दूसरे बाद उनको भी कृपाण बोलता है कृपना भगवान श्री कृष्ण भगवान भी है? जो कर्म को छोटा फल की आशा से करते हैं वो लोग भी कृपा है क्यों जो कर्म से उसको महान आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता था वही कर व्यक्ति मूर्खता कृपना था और कृपाणा इस प्रकार कृपना से वो लोग तो कृपाण हो गए अन्यथा एक अतु जो अपने से भिन्न करके भगवान को जानते हैं ब्रह्म परम ही जे जो जो जे ते जे जो जो ते को अपने से भिन्न करके जानते हैं वो स्वराठ भगवती चांद को पूछा सस्मिन राज अतिथि स्वराट स्विमनी प्रतिष्ठित तो। वो आत्मा अपने महिमा में प्रतिष्ठित है और वो जो है बस अपने आप में विराज करते हैं किसी का अस्तित्व में नहीं रहता है जो मतलब भगवान की अथवा देव देवी देवता की पूजा करके जीना चाहते हो कृपण है क्योंकि वो जो है देवता का अधीन होकर के जीना चाहते हैं और जो आत्मज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं वो क्या होता है कि वो सम्राढ़ बन जाता है कि वो देवताओं की आत्मा बन जाता है इसलिए देवता उनको शासन नहीं कर पाता और देवता की आवश्यकता में कब है जब हम कुछ कर्म और कर्म के फल की, की अभिलाषा रखते हैं जब कर्म और कर्म के फल की अभिलाषा नहीं रखते हैं तब देवताओं से हमारा कोई शत्रुता भी नहीं है और कोई लेना भी नहीं है हम देवता के स्वरूप का नहीं चिंतन करते अरे उस देवताओं के अंदर भी तो हमें विद्यमान है वो देवता हमको जो वो तो देंगे पहले से ही विद्यवान है किस चीज़ को मांगू मैं देवता से कि देवता का उपासना करें इस प्रकार से रिपना अन्नता एवं अथवादु इसीलिए वो लोग कृपना है ये अन्यथा ब्रह्म विदु जो ब्रह्म को अपने से भिन्न करके जानते हैं स्वराट जो अन्य दिख जो अनंत दृष्टि होता है वो सम्राट बन जाते हैं स्वराट जो सम्राट बन जाता होता समस्त सृष्टि का राजा हो जाता है स्वस्थ तस्य देवा असन खुद वो, तो वो अपने में स्वस्थ सस्मिन स्थित अपने तो, में स्थित रहते हैं हमेशा तत्व देवा असन वो देवता उसको उसको जो है अपने वश में करने में समाप्त नहीं होता है देवता उसके वश में समाप्त अपने वश्म नहीं कर सकते देवता की हमको तब तक में करते हैं जब हमें कुछ कर्म और कर्म फल वो भी कर्मफल कब लोकांतर में कालांतर में फल प्राप्ति की इच्छा होती है तब हमको देवी देवताओं की आशा अथवा उनसे कुछ प्रार्थना भी करते हैं जब हमको कालांतर लोकांतर की फल की कोई अपेक्षा नहीं रखते और उस प्रकार कोई कार्य नहीं करते तो बताऊं कि हम अब उनको हम अवज्ञा नहीं करते हैं? उनकी उपस्थिति को हम नाकारते नहीं हैं क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है हम हाँ उस लिमिटेशन से ऊपर की चीज़ को रोकते हैं परंतु तो हम हाँ उस व्यक्ति के पास क्यों गए जिस प्रकार मान लीजिए अब सरकारी दफ्तर में कोई काम कराने गए आप जानते हैं ये काम जो है कि चपरासी नहीं कर सकते वो मालिक ही डीएम भी कर सकते हैं ठीक है डीएम तक पहुंचने के लिए जब को थोड़ा सा लाइन आना पड़ता है जब, को तो जब आपने को पार करके डीएम के साथ संपर्क हो गया तब फिर चपरासी से क्या काम जब चपरासी से क्या काम इसीलिए उस समय भी देवताओं से और उससे फल फल इच्छा से कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है देव अचंद से इसलिए वो शराध बन जाते हैं कौन अनगरिक जो अपने अभिन्न रूप में जब देवता को दे� और सस्मिल्सी तो सस्ता दश्य देवा अशंका से देव उनको देवताओं उनका अपने बस में नहीं कर पाती हैं इस प्रकार से इस धीरे-धीरे इसका उपोषण करते हिता जात्या दिशा मंधा बाजो अन्ना सहकर्म वी ओमित्तेवं सदात्मानं सर्वं शुद्धं प्राप्त्यता जिस टकरी बुरी बोलने हित्वा अन्न सर्वं शुद्धं जाति आदि संबंध जितना है मनुष्य ब्राह्मण चतु शुद्ध गुरु शिष्य सब संबंधों को छोड़ करके आप फिर अन्न वाणी शब्दों को भी छोड़ करके कर्म सहित जो है मतलब शास्त्रीय कर्म और अन्य समस्त कर्म को छोड़ करके और अवांछित वाक्यों को भी छोड़ करके अवांछित समय ओ भी बार बारिश ओंकार अवलंबन को लेकर के अपने स्वरूप का चिंतन करें सर्वम शुद्ध प्रबद्धता जो सबसे शुद्ध है उसके साथ एकत्व को अनुभव करो प्रबद्ध इसकी शरणागत हो जाओ इसलिए बोलते हैं हित्वा जात्या जाति मूल क्रिया संबंध आत्मा का कोई जाति नहीं है आत्मा में कोई गुण नहीं है आत्मा में कोई क्रिया नहीं है आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है जाति गुण क्रिया संबंध ये द्वित वस्तु में है आत्मा अकेला है इसलिए अनेकों में रहने वाले एक विशिष्ट धर्म को जाति बोलते हैं जैसे अनेक मनुष्य में रहने वाले धर्म को मनुष्य एक जाति गुण किसी का अंदर कोई मनुष्य में कोई डॉक्टर कोई प्रोफेसर कोई इंजीनियर कोई सामान्य हो है इस प्रकार से जाए उसका मन है कोई पाचक कोई गायक कोई नायक इस प्रकार जो है वाला होते हैं जाति मन क्रिया मतलब तो क्रिया के साथ संबंध रख उसका नाम होता है और संबंध गुरु शिष्य पिता माता भ्राता शता भ्राता शाखा स्वामी पुत्र ये सब जो है संबंध है ये सब जो है आत्मा का नहीं है जात्यादि संबंध अन्य सहकर्म भी अन्य सारे शब्दों को छोड़ करके अन्य सारा विचार को छोड़ करके कर्म के साथ कर्म करने की के लिए जनचित मिले सबको छोड़ करके क्या करना है ओमित देव सदा इस ओम ऐसा चिंतन करें और इस ओंकार जैसे व्यापकता में पूर्णता में लीन हो रहा है इस समय आप कृष्ण बोलो राम बोलो शिव बोलो ओम बोलो सीता बोलो कुछ भी बोलो दुर्गा बोलो आपका क्या है जैसे आपका आंख का सामने वो मूर्ति है जैसे आपका कान से आपको शिव शब्द सुनाई दे रहा है जैसे आपने वो एक बहुत सुंदर सुगंधि आपको प्राप्त हो रहा है इस प्रकार माइंड को उसी में टोटलीस करके इस प्रकार उस आत्मा में इति ओम सदा सदात्मा विशेष करके ये जो उपांशु जप भी होते हैं ये जब में ये प्रक्रिया बहुत आवश्यक है तब जाकर के मन के ऊपर लोग बोलते हैं जब मन कंट्रोल नहीं होता क्योंकि टोटल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम अपनाते नहीं हैं जब करते मन इधर उधर चला जाता है नहीं यदि आप एक बार भी शिव उच्चरण करते हैं तो आपके सामने वो जटाजूप धारी फिर गले में सर्पों की माला हाथ में रुद्राक्ष भस्म पी ये आपके सामने मूर्ति होना चाहिए और फिर जैसे आप उनके चरणों में नमस्कार करते अच्छा तो यही मेरा स्वरूप है केवल एक वर्षिच्चरण करने में बहुत है इस प्रकार राम शिव जो भी आपको अच्छा लगता है परंतु उस मंत्र की जब करते समय वो रूप की ध्यान वो आवाज़ के अंदर से सुनाए और उनकी उपस्थिति की एक अद्भुत जो अनुभूति वो आपके मन में आना चाहिए यदि ये हम कर पाते हैं तो देखो मन आपके बस में कैसे आ जाता है भगवान कृपा से मन आपके अनुसार चलेगा आपको इधर उधर नहीं लगा पड़ेगा इससे शब्द सुनाई दे रहा है और आंख के सामने भी वही ओंकार दिखाई दे रहा है और यही जो शुद्ध व्यापक चेतन तो है इस प्रकार से बार बार भावना करने से क्या हो जाएगा आप जागृत में सुधि में चले जाओगे नहीं परंतु आपका है, से से आप वो जो धीर धीर वही में में जाएगा, जाएगा। केवल इस प्रकार से सबसे शुद्ध उस उस उस भाव भाव को को प्राप्त करो, उस को प्राप्त करो, करो, स्थिति हो जाओ वाले बोल रहे व्यवस्थान अहोरात्रादि भर्जित तीर्जक ऊर्ध्योतिमय ऊ जो सर्व शुद्ध प्रबद्ध थको कहा उसी को विशेषण देह शेतु है वो सेतु है सर्व सेतु सर्व्यवस्थान अहोरात्रादिवर्जित तीर्जक ऊर्धम समस्त व्यवहार को व्यवस्था को बना के रखने के लिए वो एक मतलब मापदंड है सेतु मतलब क्या होता है सेतु मतलब क्या होता है जो नदी के इस पार उस पार को जोड़ते हैं और जो सेतु मतलब क्या होता है जो बैरेज है वो एक तरह के जल को रोकते हैं और दूसरी तरफ धीरे धीरे अपने हिस्सा जोड़ते हैं इस प्रकार के चीज को सेतु बोलते हैं तो समस्त व्यवस्था को बनाने के लिए ये जो है सेतु के काम करते हैं मतलब तो सेवस्था नाम ये समस्त व्यवस्थाओं का सेतु है मतलब तो इसी को अवलंबन करके समस्त व्यवस्था बन सकता है इसलिए यदि आप भगवत चिंतन करेंगे आप देखना आपके संसार की आपके परिवार की हर व्यवस्था सठीक चलता रहेगा एक आश्रम में समीप विवेकानंद एक आश्रम में एक महात्मा भी यदि ठीक से भगवत चरण नगद होकर के जीते हैं उस आश्रम की कुछ कमी नहीं होता अपने आप अप चलता रहता है ईश्वर इच्छा से आज ही वो एक नंदी करके नहीं आए थे जिसका मृसी नहीं देता अचानक बोल गया मैं भूल ही गया तो कैसे मैं कैसे मैं आप भगवान है इतना बड़ा पहलवान जिन्त, क्या चिंता <laughs> <तेरे के? laughs> वो चिंता आपको नहीं करना जिस जिसने आपको उसकी है उसकी चिंता कैसे चलाएगी कैसे करना वो सेतु सर्व्यवस्था ना ये देखिए समस्त व्यवस्थाओं का वो सेतु है मतलब धार सेतु यहाँ पे धार क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको स्कैनिंग करके छोड़ते हैं और संसार सागर से इस पार से उस पर ले जाना भी ये सेतु की अभिप्ञा है सेतु दो काम करते हैं जल को बांधते हैं और आवश्यकता उनसे छोड़ते हैं और क्या करते हैं नदी के इस पार से उस पार तक ले जाने की व्यवस्था भी करते हैं इसी प्रकार संसार सागर में सेतु क्या करेगा हमारी आवश्यक मतलब वस्तु को वही परमात्मा हमको देंगे और क्या करेंगे फिर हमको संसार सागर से उस पर जाने के इस की व्यवस्था ये सेतु की काम और क्या है अहोरात्रि वर्जित उसमें दिन भी नहीं है रात भी नहीं है दिन रात से नहीं है ज्ञान भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है प्रकाश भी नहीं है अंधेरा भी नहीं है कोई भी परि राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है सिद्ध भी नहीं है उष्णता भी नहीं है सारा जो है उससे रहित सब इसलिए हमें बोलते हैं सेतु सर्व व्यवस्था और रात्रि वर्त नष्ट आप यार कोई तीर्जक तीर्थ चलने वाले सर्व पशु आदि वो ज्योति सब सब कुछ वही है तीर्थ चलने वाला ऊपर चलने वाला जमीन में चलने वाला उससे भी नीचे रहने वाला सब कुछ सर्वम वो स्व प्रकाश ज्योति अनावय दोष रहित सत्य सब सभी मा भी व्यक्त हो रहे ये को से सतवित इतना आवश्यक है क्योंकि सर्वम कर इसका हम कैसे इसका अनुभव कैसे करें, क्योंकि वही एक सत तत्व अपने आप अपने को संकल्प करके और सभी में अपने को सभी के अंदर अपने को अनुसूत है वो पर तो क्या है जब कभी भी हम देखेंगे उस सत के बिना हम किसी को नहीं देख सकते इसलिए तंत्र के ऊपर अस्विति सारा नाम रूप है सारा इसलिए विचार करते हुए नाम रूप के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो सत सत्य ही हमारे अनुभव में आते इसलिए बोलते हैं कि तीर्थक जो तीर्था चलती हैं वो तम ऊपर जाए ऊपर देखो तीर्छा देखो नीचे देखो सब कुछ सकृत ज्योति अनाम कोई एक शयन प्रकाशित ब्रह्म की ज्योति आत्मा की ज्योति अथवा सत्य की ज्योति प्रकाश अनामय कोई कलमश नहीं है पूर्णिमा की चंद्रमा में देखना प्रकाश तो लेता है कुछ कालीमा दिखाई पड़ते हैं परंतु तो आत्मा की ज्योति में कोई प्रकाश कोई कालीमा नहीं है कोई काला अंश नहीं है इसलिए बोलते हैं तीन हजार ऊर्धमा सर्वम सक्षित ज्योति का जो एक बार प्रकाश होकर के रहता है फिर उसमें जो है कोई कल कलम से कालीमा कुछ भी नहीं रहता शुद्ध रूप में हमेशा प्रकाशमान रहता है इसलिए इस मनुष्य शरीर पर करके हमारी कर्तव्य है शास्त्र और गुरु निर्देश से उसको पालन कर फिर भगवान कहाँ पहुँचाएंगे वो भगवान जानते हैं वो भगवान की इच्छा है परंतु हम यदि प्रयास करेंगे तो इससे जरूर आपको जीवन के लक्ष्य तक पहुँचा देंगे उस आत्मा की लथार्थ स्वरूप को और भी वर्णन करते हैं आगे किंतु तो ये देखिए ये शुरू में नहीं बोला यहाँ पे अंतिम में आपके ग्रंथि को प्रसन्न कर आप कि धर्म धर्मात्मा में नहीं है उसको मन में रखते बोलते धर्म धर्मुक्त भूतभव समात्मान परम विद्वामुक्त सर्वबंधन क्या है धर्म धर्म भी जत तत्पश्यमराज भूत हो गया अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो क्या पूछा जो धर्म धर्म से पढ़े अन क्रिता क्रिता। जो क्रित क्रित से परे परे जो, क्रित जो, जो, जो जो नहीं है, प्रेजेंट एंड एंड एंड एंड एंड फ्यूचर टाइम, इफेक्ट राइट्स द धर्मा, धर्मा भाव्या, क्रिता, क्रिता, इन सबसे धर्म धर्मुक्त धर्म धर्म दोनों से देखिए विशेष रूप से निर्मुक्त रहता है में क्या होते हैं विमुक्त सर्व बंधन है और संसार बंधन से मुक्त समस्त बंधन से मुक्त हो जाते हैं आप ध्यान पे बड़ा संकम ये लगता है बंधन है कौन सा विभक्ति है बंधन बंधन बंधन है नहीं अब बताइए सर्व बंधन के साथ मुक्त हो जाता शब्द सर्व पंचमी ये मतलब जान लेता है इस एक भगवत गीता में भी बाय होता है तो यहाँ पे तो बोलना चाहिए था जल जाता है, जल जाता है। कभी कभी संस्कृत की विभक्ति को थोड़ा तो ध्यान तो देने से शास्त्र की मजा ले सकते हैं हम ठीक है धर्म धर्म विमुक्त भूत भव्य कृता जो धर्म धर्म से विमुक्त है भूत भविष्य से परे है और कृतक जिसमें टाइम नहीं है और जो कृत अकृत क्या करना है क्या नहीं करना, करना कर्म है कर्मों से परे है पूरा नस्त अकृत कृत्य ये भी आता है इसमें जो अकृत है उसको कर्मशास्त्र कर्म के द्वारा प्राप्त तो नहीं किया जा सकता स्वम आत्मान परम इस प्रकार अपने स्वरूप को ही सबसे श्रेष्ठ रूप में जानो इस प्रकार जानने वाले व्यक्तियों के आते हैं विमुक्त में समस्त बंधन चाहे कितना भी जन मंत्रित कर सारा बंधन को ही छक्त हो जाता है सर्व मायाया तो मजे, मजे मजे का लिख रहे इसे में नहीं आता है अभी तो पढ़ा आप के इसमें अकुरबन सर्वकि मायाया सर्वकिन अत्यतिधावत माया सर्वशक्ति अकुर्वन सर्वगित नहीं।, नहीं करते हुए भी सारा कुछ कर रहा है अकुर्बन सर्वित और करते हुए भी शुद्ध है क्योंकि भी शरीर के द्वारा कोई भी कर्म होता है उसका है इसलिए सर्वकृत सब कुछ करते है। होते हुए भी शुद्ध और क्या तिष्ट अत्य स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वाले को पार कर जाता रहते हुए भी कर जाते हैं तो अन्न देते उपनिषद की शब्दों को एक शब्द ने अपने रूप में लिख करके दिया और अकूर इसलिए न होता है समस्त उपनिषद पढ़ने के बाद प्रकरण ग्रंथ को पहले पढ़ो एक प्रकार उपनिषद पढ़ने के बाद प्रकरण ग्रंथ में आ जाओ तो उसका गैर अर्थ खुल जाता है वो सब कुछ करने वाला और शुद्ध है शुद्ध है इस प्रकार से तिष्ठन अत्यति धावत दौड़ने वाले को पार कर देता है अपने आप स्थिर रहते क्योंकि व्यापक है उसके दौड़ने की जगह ही नहीं है व्यापक है दौड़ने की जगह ही नहीं है इसलिए दौड़ने वाले जो मन बुद्धि है उसको, उसको पार कर जाता है हमारी मन ब्रह्म में क्या है? वो ब्रह्म लोक चिंतन कर रहे हैं समझ कौन रहे आप तो आप उसके वहाँ पर पहले पहुँचे गए तथा तस्वीर आप मातुरी ये रहने के कारण ही जो परमात्मा जीव के कर्म फल प्रदान कर सकते फल मातु माया सर्वशक्तित्व सर्वशक्ति से रहित होते हुए भी माया के तरह सर्वशक्ति मान हो जाते है। सर्वशक्ति रहित है वो फिर भी सर्वशक्ति मान के माया से माया माया द्वारा सर्वशक्ति तक और सर्वशक्ति वाला हो जाता है और फिर अजसन रहित होते हुए भी सभी जगह वही पैदा हो रहा है बहुत बहुधावत सारे लोग विपरीत स्थिति को देखो बुझा रहे हैं एक श्लोक में अकुल्ध सब नहीं करते हुए भी, भी सब कुछ करने वाला है और शुद्ध है तिष्ट अति धावत दौड़ने दो, वाले अपने आप स्थिर रहते हुए भी समस्त दौड़ने वाले को पार कर जाता है और माया के द्वारा वो सर्वशक्ति वाला हो जाने कर, हो जाने का जाता है और क्या जन्म रहित होते हुए भी सभी रूप से वही अभिव्यक्त होता है, होता है।, बहुत है। एक सप्तः नवदा भगवती आगे बोल रहे देखिये जव साक्षिमात्रिध्या भ्रामकोजत भ्राम जगदत्म निष्क्रिय कारुकद्वयर राजक्षी मतृवा सान्निध्या भ्रामकोजता भ्राम जगदत्म निष्क्रिय कारुकद्वयर बहुत अच्छे लोग क्या वो क्या है जैसे राजा है राजा कुछ करता नहीं है बस वो राज दर वर्मा के बैठ जाते हैं तो प्रजा मंत्री और जिसका जो काम है अपने आप करता रहता है इसलिए राजा की तरह साक्षी मात्र था तो केवल साक्षी मात्र ही है सान्नि जिस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कुछ आयरन डस्ट छोटा छोटा टुकड़ा रख देंगे ना अब देखना मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ साउथ के हिसाब से था वो अपने आप एडजस्ट ये हो जाता है वो ऑरिएटेड होता है देखिए कैसे उस समय उनको दे दिमाग में देखा होगा ये सब सानिध्या भ्राम केवल सन्निधि में रह करके केवल सन्निधि में रह के भ्रामक मतलब होता है और जो मैग्नेट भ्रामक होता है भ्राह्मण इसी प्रकार से केवल सन्निधि में रह करके जगत को भ्रमण कराता हुआ जगत आत्मा हम जगत का स्वरूप जगत का स्वरूप मैं ही हूँ ये सब काम करते हुए भी वास्तविक में निष्क्रिय मैं क्रिया से रहित हूँ फिर क्या है अकारक मैं किसी को कुछ कराने वाला नहीं सात प्रकार के कारक होते हैं कर्ता, कर्म करण संप्रदान अप्रदान संबद्ध अधिकरण कोई कारक नहीं क्रियाबद्धम कारकम जिससे क्रिया संपन्न उसका कारक बोलते हैं न है के माध्यम से करता है नकार आता है मनुष्य सर्वकर्मा ने सन्नाशस्त सुखम बसी न बता रहे पूरे देहि न कार्य मनुष्य सर्व सर्वकर्मा सन्न मनुष्योल एवरी नरे पूरे नहीं नहींबर न कर ये नौ दरवाजा पुल में रहते हुए ना करता है ना करवाता है नहीं बेबर ना कार्य मतलब ना करते हुए ना करवाते भी कुछ हुए मनुष्य सर्व कर्म संस्ते सुखम बसी मन से सारा कर्म भी संघर्ष कर भगवान गीता जो कर्म जो कि वो अपने बोल रहे मनुष्य सर्व संखम बसी वह कंट्रोल करने वाला पीसफुल्व नोटेंशन नथिंग नो टेंशनशन नो डिप्रेशन नो टें अपने आप बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पूरे देने वाले देव है देव में रहने देखा ना कार्य आज कुछ करते हुए कराते हुए नहीं बैठ बस चुप रहता है वहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे चुपते राजवत साक्षी मात्रि केवल सनिधि में रहते हुए एक मैग्नेट जैसे को अपने अनुकूलक फील्ड में बना लेते हैं भ्राम जगत आत्मा हो इस प्रकार सारा जगत को नचाते गुमाते हुए इतना होते भी निष्क्रिय अकार क्रिया रहित हूँ मैं कारक से भी करता कर्म करम सब कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं भेद रही तो क्योंकि मैं भेद रही तो इस प्रकार से इस चीज को ये जब बार बार देखिए भगवान शंकर कितना घुमा घुमा के अपने स्वरूप के चिंतन करने के लिए हमें इंस्पायर कर रहे हैं कैसे क्योंकि कोई वस्तु की इच्छा कोई भक्ति की इच्छा उसके लिए प्रयास कुछ नहीं आप यहाँ बैठिए जो होगा भगवान करेंगे उसके साथ देखना परंतु ये करना है वो करना है सब कुछ नहीं जब कोई कर्म आ जाता है प्रबब्ध के बल से कर दो उसको, उसको भी निषेध नहीं है परंतु करते समय भी ये ध्यान रखना है ये शरीर का कर्म है आत्मा का नहीं आत्मा भी शरीर का प्रबंध की देख रहा है पूरा जगत के अंदर बैठ करके सारा जागतिक क्रिया को होते हुए भी मेरे साथ इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं मेरी विद्यमानतें मैं ये हो पा रहा है परंतु इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं इस भाव को लेकर के चीना इस भाव को लेकर के बैठना ये सबसे स्थिति है इसलिए बोलते निष्क्रिय और को मैं क्रिया से क्योंकि भेद इसे शुद्धम बुद्धम तथा मुक्तम त्रह्म स्मृति धार ये निर्गुणम निष्क्रियम नितम निर्द शुद्धं शुद्धम तथा मुक्तं तत समस्त मैं समस्त मैं, मैं हमेशा रहने वाली हूँ मैं समस्त दंद से रहित मंद लाभनि जस अपस मान अपमान शीत उष्ण ये सब दंद है ये समस्त दंद से रहित जन निरा मेरे अंदर कोई बीमारी भी, भी नहीं है बस शुद्ध अमय मतलब कमी नहीं तो, तो हूँ क्या मैं पहले निर्गुण निराकार कर बोलने के बाद शुद्धम बुद्धम तथा मुक्तम ये कितना बार बोल भगवान के भाच्य करके सबसे प्रियो शब्द है नित्य शुद्ध हूँ मैं नित्य बुद्ध हूँ मैं नित्य मुक्त हूँ तथा नित्य शुद्ध बुद्धो मुक्त जो ब्रह्म है वही मेरा स्वरूप है इस प्रकार से धारे ऐसा निश्चय धारण करके बैठना चाहिए ऐसा धारण करके ईश्वर चिंतन करना चाहिए भगवान को अपने के अंदर मैं गुण रहित क्रिया रहित दंद रहित रोग रहित दोष रहित एक शुद्ध चेतन तत्व पूर्ण व्यापक हो सारा जगत इस चेतन तत्व के रहने के कारण व्यापार कर पाते हैं परंतु इस व्यापार के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है मैं शुद्ध शुद्ध हूँ मैं नित्य किसके संपर्क रहित असुद्धता संपर्क से आता है मैं नाश नहीं होता तो बंधन कभी आया ही नहीं न बंधन के न मुक्त से कहा कोई संबंध नहीं है मेरा इसलिए नित्य मुक्त तथ्रह्मी इस प्रकार जो व्यापक असंग व्यापकता है वही मेरा स्वरूप है इस प्रकार से धारहित निश्चय कर लेना चाहिए आगे, आगे और बोलें बंधम उभ गेयेती परम अतिगत एक विशुद्ध मतलब मोक्षम जगित हेयमेक दयातीत पर विशुद्ध विज्ञा एक वुतिमुनिग ग शोकमुहावतीता रहित मोक्षम च उभयम् शायदय दयम् च गेयम् मोक्ष जतयमेकेय ज्ञेअभ्यात परमिगत तत्तमेकम् विशुद्धम् ए प्रतिमा श्लोक भो ना माठा कर दिन दी गप अरे ना फटो तुम ठीक ये सत्यमा हाँ बोलो ठीक देखो बोलो बोलो हाँ सुनते ठीक बंधम मोक्षम चर्व जति भेयमेक ज्ञे ज्ञेअभ परम अगत तत्व विशुद्धम विज्ञा एकथ वत्स्रुति मुनिगित शोकमोहतीत सद्भवयरहित ब्राह्मण अवाप्त कृत्य बोल रहे हैं बंधम च सर्व उभयम हेयम एकमच इसमें बंध भी नहीं है भी नहीं मुक्ति भी नहीं है जो एक हमेशा एक ही स्वरूप में रहता है और ये हेय भी नहीं है उपाधेय भी नहीं है ये गेयो भी नहीं है गेव गेव जितना है उसके परे है समझ जानने योग्य वस्तु से परे हैं परम अधिकतम तत्तम एकम विशुद्धम वो एक विशुद्ध तत्व है जिसमें बंध नहीं है मुक्त नहीं है जिसके सर्वम इधम उभम जे ये वो ऐसा करके हम एकम चाहिए, घेय है वो एक है दो है कुछ भी शब्द प्रयोग नहीं होता ज्ञेम ज्ञ्यतम वो संसार में जानने योग्य वही है परंतु जान विषय रूप में जानने योग्यों से परे है इज़ द दायस्ट नॉलेज तत्तम एकम इज़ द ओनली रियल नॉलेज आर विशुद्ध विशुद्धम आ कैसे जानेंगे मुनि गतितम इसको जान करके कैसे जानेंगे जैसे श्रुति में मुनियों के द्वारा कथन किया गया है विज्ञा एक तथावत श्रुति मुनि गदितम श्रुति में ऋषि लोक जैसा कहा इसको उसी प्रकार से जान करके फिर क्या होता है शोक मोह अतीत अब शोक मोह अतीत हो जाते हैं शोक और मोह इन दोनों को पार कर जाते तत्व को मोह को शोक का मन बचत है इस एकत्र दर्शन करने वाले का शोक भी कहाँ से होगा और मोह भी कहाँ से होगा सर्वज्ञ सर्वकृत शैत् भव वयरित तो उनको सारा संसार उनका जाना हुआ हो है क्योंकि अमर श्रुति का प्रतीज्ञा है कि कसमिन भगव विज्ञात सर्विधम भवती एक तत्व के ज्ञान से सारा तत्व का ज्ञान हो जाता है उस आत्म तत्व को जान लेने से वो सर्वज्ञ हो जाता है सर्वकृत जितना पुण्य कर्म करना था वो सारा पुण्य कर्म उसका हो गया शवित तो वो समस्त संसार बंग भय से रहित हो जाता है प्राण मनो ब्रह्म भाव अबाप कृत्य जितना करना चाहिए था उसको प्राप्त हो जाता है एक बड़ा सुंदर श्लोक थे स्ना समस्तती सर्वामे जान सहस्रम चेवा चंपूजितासाराशर्त पितर त्रैलोक पूज्यप्यशौस ब्रह्म विचारणे क्षणमी मनस्थर्ज आम कहाँ से ये बड़े बल भावगत ये मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे स्नातम तीर्न समस्त तीर्थ शरीर है समस्त तीर्थ शरीर में नहाने का जो पुण्य होता है स्नातम तीन समस्त तो तीर्थ शरीरें दत्ता जो सर्वाभ जो जितना पूरा पृथ्वी दान करने से जो पुण्य होता है वो पुण्य भी इसके खाते में जुड़ जाता है जज्ञानम श्रेष्ट अनेक जाग करने से जो पुण्य फल होता है उसको भी प्राप्त होता है और देवा जो समस्त देवताओं की पूजन पूर्ण हो जाता है संसार सागर से अपने पिता को बर करने वाला होता है समुद्र चितरम चयक पूज्यशु तीन लोग देवता भी इसका वंधन करते हैं जस ब्रह्म विचारणे, जिसका ब्रह्म विचारण एक क्षण भी मन स्थिर हो जाता है जस ब्रह्म विचारण चनम अपनी मनस्थिर आपनों हमको लगता है वो जो अद्वित तो वर्ष कुछ श्लोक अभी तो वर्ष है मतलब वहां पे जाए जा, नहीं जो देश में आता है ना कि गुरु की कोई तुलना नहीं है संसार में एक जो कष्ट पत्थर होता है ना जो पत्थर को छूने से सोना पत्थर को छूने से लोहा को सोना कर देते है गुरु का उससे भी तुलना नहीं होता है क्यों वो जो है एक वो वो होता है वो कष्टी पत्थर लोहा का छूने से सोना करेगा परंतु गुरु तो एक दुष्टा कष्ट पत्थर बना देता है कर सकते वो भी सुन्दर है। मतलब वो, मतलब वो को कर सकते। क्या है मतलब मतलब मणि इसलिए इसका कोई तुलना नहीं होता उस ग्रंथ पे शायद ये श्लोक आया तो पंचदशी में आता है समझ में पहले पहले परशुमणि का पंचोदशी में आता है अच्छा अच्छा मतलब जहाँ इतना सुंदर सुंदर है भगवान शंकर तो लगेगा कि ने कितना बल है इसमें कि भेद ही वंद को है में नहीं है ज्ञम ज्ञाभ्य अतीतम जानने योग्य तो ही है परंतु विषय रूप में जानने योग्य वस्तु से पीछे परम अधिकतम मतलब वस्तु है और जो जान जितना पुस्त तो हम जान जानते हैं उसमें जैसे श्रुति ने कहा ऋषियों की, की माध्यम से तब क्या होता है विज्ञा एक मुनिक अधितम शोक मोह अति तत्त तब क्या हो जाता है वो शोक मोह को पार करते तत्व का, था, था को फिर शोक मोह नहीं कोई वस्तु की जानने की इच्छा नहीं होता और हो फिर सर्वकृत जितना कर्म बोलना इसलिए संपादित कर्म हो जाता है सर भव भय ये जन्म मृत्यु चक्र की भय से हो जाता है भव रोग से मिट जाता है ब्राह्मण ब्रह्म जाना ब्राह्मण अभाप्त कृत्य जितना करना चाहिए था उसका प्राप्त हो गया जितना करना चाहिए था वो प्राप्त हो गया आगे का चर्चा आगे का श्लोक देखिए न स्वयं न अन्न न अन्न आत्मा हे यगा उपादेय नाप्यम सम्यक्मती स्मृता साम्य ज्ञान क्या है अब बोल रहे हैं अज्ञान क्या है भेद दर्शनी अज्ञान है न स्वयं सन्नस आत्मा चेय उपादेय न चाप्य इति मतीक्मती स्मृता ये ज आप अपने को ग्रहण भी नहीं कर सकते ना आप अपने को विषय रूप में जान सकते इसी प्रकार आप अपने को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते और कोई भी व्यक्ति आत्मा को रिजेक्ट नहीं कर सकता उसको ग्रहण भी नहीं होता रिजेक्शन भी नहीं होता इसलिए स्वयं न स्व न अन्न स्वचा अपने आप को अब आत्मा किसी को ग्रहण भी नहीं करता किसी को त्याग भी नहीं करता किन को त्याग नहीं कर सकता आत्मा किसी, किसी कि को ग्रहण तो भी नहीं कर सकता किसी को त्याग नहीं कर सकता सभी के अंदर जो वस्तु अस्तित्व को प्राप्त हो किसी के अस्तित्व ही नहीं है किसी ने न स्वयं न अन्या नत्मा चाहिए दुष्य का आत्मा अथवा अपने आत्मा कोई विषय रूप में नहीं जान सकता उपाधेय न ज भी इस प्रकार से त्याग भी नहीं है उपाधेय भी नहीं है इस प्रकार की बोध तो बोल है ऐसा स्मरण करते हैं कौन जो क्योंकि जो राइट नॉलेज है ना दिस इज द राइट नॉलेज यहाँ पे आके वो लंगार करता है ये ऋषि लोग ने ऐसे स्मरण किया ऐसे स्मरण किया न स्वयं स्वच्छ न अन्य न अन्य मैं अपने आत्मा को नहीं देख सकता है। ठीक है आपका आत्मा को देख लूंगा वो भी नहीं हो सकता दूसरा आपका आत्मा को देख लेगा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हे भी नहीं है वो न ची स्मिता इस प्रकार की जो ज्ञान है ये प्रकार से शास्त्र कहता है और बोलते हैं आत्मिका वेदांतरा ज्ञात संसार बंद नहीं आत्मत का गोचरा ज्ञात्या विमुचन थे सर्व संसार बंधन यही जो है आत्मा की बोध कराने वाले ऐसा वेदांत गोचर ये वेदांत के विषय वेदांत आपको स्वरूप का बोध कर आत्म संबंधित दृढ़ है लाने के लिए शास्त्रीय अवलंबन है गुरुवार को अवलंबन है ज्ञात्या इसको ठीक करके समझ करके विमुचन सर्व संसार बंधन यहाँ देखते हुए सर्व संसार बंधन भी तो विमुचन समस्त संसार बंधन से मुक्त हो जाता देखिए मान लीजिए यहाँ पर यदि बंधन ही नहीं बोलते बंदनाद बोलता तो भी अक्षर में कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो दीर्घ भी होता और आकार से तो हलनतम को गिना नहीं जाता हलन तम गिना नहीं जाता तो आप श्लोक पढ़ सकते सर्व संसार बंधनाथ श्लोक में कोई नहीं होता किन्तु तो फिर भी संसार बंधन ही बोल चाहे कितना जान कितना भी काम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जो आत्मस्वरूप का बोध हो गया वो अपने आप ही घर जाता है आत्मा प्रत्यय का ही ऐसा ये जो सर्व वेदांत गोचरा ये आत्मा की बोध कराने वाले ये वेदांत तो वाक्य है ना गुरुमुख से इस वेदांत तो वाक्य को सुन तो करके विमोचन थे इसको समझने लेने पर ही क्या होता है सर्व संसार बंध में भी समस्त तो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं अर्थव कर रहे पंच में विमुक्त कर रहे मतलब चाहे कितना भी संसार जन्म हो कितना कर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके साथ आपका कभी संभव नहीं मान लीजिए यहाँ पे यदि बंधन आ तो बोलता है तो आई भी दीर्घ है आकार भी दीर्घ है और शब्द में कोई वृद्धि नहीं होती अक्षर शब्द नहीं इसलिए दयानंद स्वामी जो बोलते हैं प्रॉब्लमता है है ठीक रहते हैं एक जो कोई बात नहीं समय हो गया ना समझ ओम नो पूर्ण पूर्णमीदर्णते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेविष्ट ओम शांति शांति शांति नमो